देवी भागवत तीसरा स्कंध व्यास जी कहते हैं पति के आज्ञानुसार रानी ने उस सुकुमारी कन्या को अपनी गोद में बैठा लिया और उसे आश्वासन देकर मीठे स्वर में कहा बेटी तुम क्यों मुझसे यह अप्रिय और निष्प्रयोजन बात कहती हो सुव्रते तुम्हारे पिता को तुम्हारे इस कथन से महान कष्ट हो रहा है क्योंकि सुदर्शन बड़ा ही मंदभागी राज्यच्युत और आश्रयहीन बालक है उसके पास पैसा भी नहीं है उसे बंधु बांधवों ने घर से निकाल दिया है अपनी माँ के साथ वह वन में रहता है फल मूल से ही उसकी क्षुधा शांत होती है ऐसा भाग्यहीन एवं दुर्बल वनवासी वर तुम्हारे लिए निश्चय ही अयोग्य है पुत्री सुदर्शन के सिवा दूसरे बहुत तेरे बुद्धिमान सुंदर सम्मानी और राजोचित चिन्हों से सुशोभित राजकुमार तुम्हारे योग्य वर हैं इस सुदर्शन का ही एक सुकोमल भाई है जो इस समय कौशल देश में राज्य करता है वह बड़ा ही सुंदर है उसमें सभी उत्तम लक्षण विद्यमान है सुंदर भावों वाली मेरी बेटी मैंने और भी एक बात सुनी है जिसे कहती हूँ सुनो राजा युधाजी सुदर्शन का वध करने के लिए निरंतर सचेष रहता है उसने भयंकर युद्ध में सफलता प्राप्त करके अपने दौहित्र शत्रुजीत को राज्य पर अभिषिक्त किया है उस युद्ध में उसका नाना राजा वीरसेन मारा गया उसके बाद मंत्रियों से सलाह लेकर योद्धाजी सुदर्शन को मारने के लिए भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचा था मुनि के मना करने पर वह अपने घर लौटा अतएव ऐसा वर तुम्हारे योग्य कैसे हो सकता है शशिकला ने कहा माँ मुझे तो वह वनवासी राजकुमार ही अभीष्ट है जैसे शरियात की आज्ञा मानकर उनकी पतिव्रता पुत्री सुकन्या च्यवन मुनि के पास गई और उन्हें पति रूप में वरण करके सेवा शुश्रूषा में तत्पर हो गई वैसे ही मैं भी सेवा में जीवन व्यतीत करूंगी क्योंकि स्वामी की सेवा से स्त्रियाँ स्वर्ग और मोक्ष तक पा जाती हैं निष्कपट कार्य अवश्य ही स्त्री के लिए सुखकर होता है उस उत्तम वर्ग को वर्णन करने के लिए भगवती जगदम्बा मुझे स्वप्न में आज्ञा दे चुकी है अतः अब उसके अतिरिक्त दूसरे राजकुमार को मैं कैसे वर्ण करूं भगवती ने मेरी चिंत चित्तरूपी भित्ती पर सुदर्शन का ही वर होना दिख दिया है इसलिए उसे छोड़कर मैं दूसरे किसी भी सुंदर राजकुमार को अपना स्वामी नहीं बनाऊंगी व्यास जी कहते हैं राजन उस समय शशिकला ने अनेक प्रमाण सामने रखकर अपनी माता को समझा दिया तब रानी ने उसकी कही हुई सारी बातें राजा को बदला दी। फिर भी स्वयंवर विवाह की व्यवस्था बंद नहीं हुई अब स्वयंवर का दिन सन्निकट आ गया यह सुनकर शशिकला ने उसी क्षण एक ब्राह्मण को भरद्वाज मुनि के आश्रम पर भेजा उसने उस ब्राह्मण से प्रार्थना की कि आप इस समय सुदर्शन के पास जाइए जिससे मेरे पिताजी इस समाचार को न जान सके महाराज आप मेरे वचन पर ध्यान देकर बहुत शीघ्र भरद्वाज जी के आश्रम पर पधारिए और सुदर्शन को मेरी ओर से कह दीजिए मेरे माता पिता की सारी तैयारी मेरे स्वयंवर विवाह के लिए हो चुकी है उस स्वयंवर में बहुत से बलशाली राजा आने वाले हैं किंतु मैं तो बड़ी प्रसन्नता के साथ सब तरह से आपको ही पति रूप में वर्णन कर चुकी हूं भगवती ने स्वप्न में बतला दिया है कि आप देवतुल्य राजकुमार मेरे पति होंगे विष खा लेना अथवा जलती हुई अग्नि में अपने को होम देना मेरे लिए संभव है किंतु माता पिता के कहने पर भी मैं आपको छोड़कर किसी दूसरे को पति नहीं बना सकती क्योंकि मैं मन वाणी और कर्म से आपको वर चुकी हूँ भगवती जगदम्बा की कृपा से हम लोगों का कल्याण अवश्य होगा दैव बल को सर्वोपरि मानकर आप आज ही यहाँ पधार जाएँ यह सारा चराचर जगत जिनके अधीन है वे भगवती जो आज्ञा दे चुकी हैं वह बात कभी असत्य नहीं हो सकती शंकर प्रवृत्ति संपूर्ण देवता भी उन भगवती के अधिकार में रहते हैं